बूढ़े बूढ़े जो कहते हैं आती वह बात यहाँ पर है खासी सब रोगों की जड़ है तो हंसी लड़ाई का घर है श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने बजरंग बली की लीला को मत वाले निश्चय क्या जाने रजनी के जाते ही जैसे हो उचित अरुण मार तंडव उठे तो आग पूछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे अट्टहास कर दुर्ग पर पहुँचे पवन कुमार पृथ्वी से आकाश तक व्यापार शब्द अपार लंका में बिजली सी चमके घन सासोर घन हुआ आकर बढ़ा जब आंधी सा तो हाहा चारों ओर हुआ कापे कच्छप दहले पन्नग खिसके दिगपति वह क्रांति हुए गगन हिले गिर धरणी धसे अति प्रबल प्रलय से भ्रांति हुई चल पड़ी हवाए टूट कर गिरते थे आकाश धरातल एक हुआ अंजनी लालयों बढ़ते थे बढ़े हुए आकार में रहे कुछ समय भीर दीर्घ किया फिर पूछ को लघु कर लिया शरीर चढ़कर उन कलशों को कलसों को ढाने लगे बली फिर एक ठोर पर बैठ गए लांगूल घुमाने लगे भली हर के द्रोही निश्चर गण को करने का स्वाद चखाते थे प्रत्येक दिशा में घूम घूम जलतों को और जलाते थे साय साए बढ़ने लगा जाला सा विस्तार धाय धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार कोठा में धक धक आग लगे नरनारे फिरते थे चेते प्रचंड चंडी ऐसे गृह खंड खंड हो गिरते थे जब ऊपर को लपटे उठे तो घलता रथ रुका दिवाकर काम चलता रथ रुका दिवाकर काम सारा त्रकूट गिर जल लगा खोलने सागर काम पति को पत्नी बेटे को माँ अग्रज को अनुज बुलाते थे लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे चंडी जगी आग लगी हाय हाय कैसी हुई घर जला अटारी जली सब जली पिटारी जली मार है पुकार है अपार चित्कार है मारा हमें लंकेश का हो जाए सत्यानार बाहर जले भीतर जले धरती जली आकाश जान की न आई हाय जान की घड़ी है आई चंडी जगी आग लगी हाय हाय कैसे हुई घर जला अटारी जली सब जली पिटारी जली हाहाकार निहार यह गरज उठा दसमाथ उठ काट कर दांत से निजे दोनों हाथ बलवानों को बलहीन समझ द्रुगुटी कराल करनी अपनी फिर आंख उठाई गगन और पुतली विशाल कर ली अपनी क्रोधान्वित नेत्र दसानन के जैसे ही ऊपर उठते हैं उठगण यम इंद्र कुबेर वरुण रविशस के छके छुटते हैं वह बिजली थी उन आँखों में अंबर पर घिर आए बादल कड़कड़ सा भीषण शब्द हुआ जल अंधा धूंध लाए बादल संकेत मात्र से काम हुआ आयोजन हो तो ऐसा हो यदि शासन हो तो ऐसा हो अनुशासन हो तो ऐसा हो दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय देता है प्रतिकूल फल सीधे भी व्यवसाय ईश्वर की माया अद्भुत है होने का खेल निराला है भगवान राम ही जब रूठे तब कौन बचाने वाला है जिस समय अग्नि में जल पहुंचा तो फल विपरीत लगा फल ने घी का सा काम किया जल ने वह आग लगी दूनी जलने मानो आकाशी झरने से पावक की धार झर रही थी या उधर अशोक वाटिका में तप्तात्मा काम कर रही थी बोलो को खेले हुए श्याम कहते थे लज्जा जाए नहीं ज्वालाम या मेरे सुत पर देखना आज कुछ आए नहीं यह देख प्रकृति का चमत्कार अंजनी लाल हर्ष उठे हनुमत को जब हंसते देखा रावण राजा किसिया उठे बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल बंदे गृह से काल को लाओ अभी निकाल ओ काल कहाँ तू बैठा है कुछ कार्य नहीं कर सकता है लंका में आग लग रही है तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है विपत्काल अतकाल नखर आशीघ्र झपट कर बाहर को मैं आज्ञा तुमको देता हूँ भक्षण कर ले स्वानर को जिस रखो मदारी के भैसे तब नाना कर तब करते हैं त्योही प्रताप से रावण के और काल भी डरते हैं अति कुपित देख दशकंदर को सा हो वह काल गया फिर प्रणय काल की भांति झपट बजरंगी पर काल गया कह कर जय रघुराज के बोले अंजनीलाल तुझको ही संसार में कहते है क्या काल तू लोकजीत तू भवन जीत जग जीत बखाना जाता है पर यह शरीर है रामदास जो काल जीत कहलाता है महाकाल हूँ अरे काल मैं महाकाल हूँ अरे काल तू तु, तुझकराल को विकराल हूँ मैं जिसके अधीन है शक्ति तेरी उस महाशक्ति का लाल हूं यह कह झट से पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण बाल काल में ले छलांग धरा दिवा कर को करमें त्रिभुवन में, में हाहाकार हुआ लग गया इंद्रपुर ब्रह्मासन कैलाश शिखर पर डोल गया कैलाश नाथ का योगासन घर दर धन नभ जल बल में खल बल हुए नभ मंडल में वरुण कुबेर धरण सुमरे कंपित सब जग थर थर रर, रर, रर, रर। हल छल हुए निशाचल घर में उड़ उड़गण सुर गण त्रिभुवन में सच घबराए रवि अकुलाए टूटे गिरि तर चर थर थर धर धर धन धन नभ नभ जल बल बल में कल बल हुई नभ मंडल में इंद्रादिक सब देवताऊ ओ अत्यंत उदास आए करने प्रार्थना महाबीर के पास